पूर्णमर पूर्णमद पूरा पूर्णम ग पूर्णश पूर्णमाय पूर्णमेवा वशिष्य ीम्भवीताध्याय श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था जिसमें इसमें दो प्रकार के भक्तों की चर्चा चल रही है एक तो जिज्ञासु अवस्था में है उस परमात्मा पर तत्व को तो जानने की इच्छा है इसलिए शास्त्रीय कर्म करता हुआ परमात्मा में कर्म का अर्पित करता हुआ कर्म कर रहा है एक भक्त ऐसा भक्त है दूसरा भक्त है श्रवण मनन पूरा हो गया निद्रासन अवस्था में है वहां ग्रोपासना में लगा हुआ है काम ब्रमाश विभाग में बैठा है कैवल्य मुक्ति नहीं है जीवन मुक्ति अवस्था में है ऐसा एक भक्त है तो दो भक्तों की चर्चा इस अध्याय में है जिसको ज्ञानी भक्त बोला जाए एक को एक को और ज्ञानी भक्त मैंने सगुण उपासक निर्गुण उपासक दो उपासकों की चर्चा इस अध्याय में है दोनों भक्तों की चर्चा है प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया जो एकादश श्लोक का अंतिम श्लोक था एकादश अध्याय में मत कर्मकृत मत परबो मतभक्त संगवर्जित निर्भर सर्वभूते सुषमा भी पांडव मेरे लिए कर्म करने वाला हो मत पर मत परायण हो मेरा भक्त हो इत्यादि भगवान ने कहा था और सारे भूत प्राणी मात्र बैर न हिंसा न हो वो मेरे लिए प्रिय है कहा था तो उसको लेकर के अर्जुन ने प्रश्न किया द्वादश अध्याय के स्वरूप प्रश्न किया एवं सतत उगता ये भक्ता स्तम पर उपास थे ये चाप अक्षर प्रकार से पूर्व अध्याय के अंतिम स्लोप में कहा हुआ तरीके से जो भक्त आपकी उपासना कर रहे हैं संगूर्ण भाव से है वहां कहा हुआ ये चाप ही अक्षर अभ्यक्तम जो अक्षर जो अव्यक्त है किसी प्रमाण के द्वारा विषय नहीं बनता अभिव्यक्ति रहती है प्रमाण से भी पहले सिद्ध है जो और उसकी उपासना जो करते दो में से कौन श्रेष्ठ है अच्छा योग्यता कौन है ऐसा अर्जुन का प्रश्न था तो भगवान ने दोनों को श्रेष्ठ बताना है अपनी स्थिति के आधार पर पहले शगुणपार्षद की श्रेष्ठता बताते हैं भगवान ये कहना चाहते हैं आप ये मैया व्यश मनो यित उपासया पर माम सगोड़ोपासक की विशेषता बताइए। युक्त यही है मेरे पक में अतिशय है <coughs> मेरे में जिनका मन मेरे में आवेश है, प्रवेश है आवेश नित्य उगे हुए हैं श्रद्धा परया उपेता परम श्रद्धा से लगे हुए जुड़े हुए हैं अतिशय श्रद्धा है मेरे में का वही मेरे पक में श्रेष्ठ है फिर ज्ञानावस्था में बैठा हुआ है जीवन तो उत्सृष्ट नहीं क्या प्रश्न होता है तो गए वो भी मेरे को प्राप्त होते हैं आती तीन श्लोकों में जो ज्ञानी भक्त की चर्चा है यक्षरवणेद्यम अभ्यक्त परिपाषत्र कमचित चूटस्थम अचल ध्रुवम संयमेंद्रिग्राम समुद्धय तेक्वंधे महाबेदितूतहितर किंतु क्लेशोदी कतरस्ते सामुक्ता सत्येतः साम अभ्यक्ता ही कथिर दुख हम देह पे देखा। कहा दो तो लोगों के द्वारा उस निर्विशेष जो वक्के उपासक है भक्त हैं उनकी प्रशंसा की ये तो अक्षरम अनिर्द अक्षर अविनाशी तत्व है अनिर्देश है किसी वाणी आदि का विषय न होता इस प्रमाण के विषय में होता अनिर्देश अभ्यक्तम परिपाषक है अभ्यक्त किसी प्रमाण का विषय न बनता उसकी उपासना जो लोग करते हैं मैंने अहंगरोपासना में लगे हुए हैं उनके सर्वण आदि क्रिया पूरी हो गई है यदि में लगे हुए हैं अहंगरोपासना में सर्वत्र गम जो सर्वत्र व्यापक है जो तत्व उसको उपासना करते हैं अचिंतम जो मन का विषय भी नहीं है जो मन का भी विषय अचिंतन च कूटस्थम कोट में स्थित है माया में स्थित है माया पर्दा ओढ़ के बैठा हुआ है अथवा निर्लय है जैसे लोहार जिस कच्चे लोहे में पट माने तपे हुए को पीड़ता है लोहे बनते रहते निकलते हैं वो कच्चा लोहा जो कि तो रहेगा इसी प्रकार कुटस्तंभ अचलम चलाएमा व्यापक है चलाएमान नहीं है ध्रुवम स्थिर है इसकी जो उपासना करते हैं आया और दूसरे भी बोलते उसकी उपासना किया समय ग्राम हम सर्वत्रा स्वामोदया इंद्रिय समुदाय को नियंत्रण किया जिन्होंने ऐसा करके सर्वत्र संबुद्धि में है कि संबुद्धि जिनके शत्रु मित्र भाव से रहित है राघदोष आदि से रहित है प्राप्त मंदे महावेर भाई मेरे कोई प्राप्त होते हैं सर्वभूत हित संपूर्ण प्राणी मात्र में हित में है जो माना आत्मभाव में जो पहुंचता है प्राणी मात्र के हित में वही होता है देहभाव में रहते हुए प्राणी मात्र के हित में होना संभव नहीं है यह रागदोष आदि दृष्टि है आप में पहुंचने पर है। किंतु इनके भक्तों के लिए कठिनाई यह है इंद्र तो विशेष के भक्तों के लिए तो क्या मैंने पंचम श्लोक में जाकर कहा हुआ है यह तो अक्षरदेशम अभ्युक्त परिपाषित है सर्वत्र कम चिंतम चोटाव ध्रुवम समय ग्रामम सर्वत्र समुदय ते प्राप्त क्लेशोधिक अतरस्त है साम पंचम स्वरूप कहा उनके लिए अधिकतर क्लेश यद्यपि विषय भोगने में जितने आराम से होता है उतना भगवान के भजन में आराम नहीं क्लेश है वो अधिक क्लेश है भगवान के भाई के भगवान में भी भगवान के भजन में क्लेश अधिक है विषय भोगने के पीछे यहाँ अनायास स्वभाव सिद्ध है फिर भी उनके लिए तो अधिकतर क्लेश है निर्गुण के उपासक हैं अभी माना सगुण की उपासना में क्लेश क्लेश अधिक है किंतु अधिक तर्क क्लेश है तरप लगा दिया क्लेश अधिका तरस देसा अधिकातर अधिकातर अधिका तरस देशा अभ्यक्ष आशक्त अभ्यक्त में जिनकी चित्ता आशक्ति है उनके लिए क्लेश अधिक है सगुणोंपासना थोड़ा सरल है निर्भर कठिन हो जाती के लिए अभ्यक्ता ही गतिर दुखम देह भागुरा बात देते जहाँ था अभ्यक्त जो गमन है प्राप्ति है अभ्यक्ति की प्राप्ति उसकी प्राप्ति देहाधारियों में यह मुश् है जो विमान से युक्त होगा उसके लिए मुश्किल है, है। देहाभिमान यदि चला गया तब तो बहुत सरल है यहाँ विमान है तो उसके लिए मुश्किल होता है ये कहा हुआ है आगे फिर सभी सविशेष उपासकों के प्रशंसा में आया है ये तो सर्वाणी करवाणी मही संा अन्य मामदया जो माना छठे श्लोक से द्वादश श्लोक तक सवुणोपासकुक्त प्रशंसा है ये तो सर्वाणी कर्वाणी मई संदेश करा कहा अन्य नाम ध्यान तो उपासने कहा अन्य योग मैंने अभ्य की भक्ति हो मेरे नहीं हो भक्ति इस योग से जो मेरी सेवा करते हैं उपासना तो करते हैं कैसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर सप्तम स्वरूप कहा मृत्युरूपी तो संसार सागर, सागर, सागर है वृत्ति तो संसार सागर संसार मृत्यु के घेरे में है मृत्यु का संसार सागर है ही उसमें से मैं पार करा देता हूं तेषाम सतत उताराम उन जो लगे हुए हैं निरंतर मेरे में लगे हुए हैं मृत्यु संसार सागर, सागरा भवानी पात्र शीघ्र अतिशीघ्र उनको पार करूंगा संसार सागर से। ईश्वर भाव से बोल रहे परमात्मा यहां इसलिए संसार सागर से भगवान पार करते तो क्या करना चाहिए आगे कर्तव्य बताया मई ये बमनादत्व मई बुद्धिम निवेश है यार युवश्य से मै तो अतोत्तम से क्यों संसार सागर से पार हो जाओगे इसलिए तो चित्त मेरे में ही अर्पित करो चिंतन मेरा ही करो मै ये मई बुद्धि में बुद्धि को मेरे में प्रवेश कराओ युवश्य से मै अतोत्तम ये दो काम करोगे यदि कर पाओगे तो मेरे में रहोगे इसके आगे मन शनि पात के अंतर मेरे पर रहोगे ईश्वर भाव पे रहोगे ऐसा कहा अथचित्तुम अथचित्तम समाधा मतलब यदि चित्त को मेरे पर एकाग्र करने पाते हो अज्ञान अवश्य स्थिति है मन मेरे पर अर्पित नहीं कर पा रहे हो अथचित्तम समाधा तुम न सको इस तेरा अभ्यास वहां भी छाप्त होता है फिर अभ्यास करो बार बार अभ्यास करो फिर वे चित्त स्थापित करने के इस तरह से स्थापित करो अभ्यास से भी समर्थ हो सी अभ्यास में भी असमर्थ हो तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो चित्त समाधान नहीं कर पाया अभ्यास बताइए अभ्यास भी नहीं कर सकते हो मेरे लिए कर्म करते अभ्यास से समर्थ हो मत कर्म पर अनुभव हुआ जो भी कर्म करो भगवान लेके कर्म हो काम भाव से कर्म करो शास्त्रीय कर्म करो निष्काम भाव से करो ये आ गया यदि अभ्यास में जो असमर्थ हो तो कर्म करो मत कर्म करोग मदर्थम मा अभी कर्माणी पूर्व सिद्धि भाव से मेरे लिए कर्म करते हुए सिद्धि को प्राप्त करोगे तुम तो परम सिद्धि बुक्ष प्राप्त करोगे परम से ठीक है ये भी अत ही तदप्य मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते हो मैं भगवान को क्यों अर्पित करूं कर्म मई करने वाला ऐसी बुद्धि हो कर्तृत्वपना तो हो तुम्हारे तो अत ही तथा सत्योषि कर तो मधुग माश्रय था मेरा योग का आश्रय लो माने क्या ही मधयोग करें सारे कर्म का फल का त्याग कर दे जो कुछ भी तुम्हारे से कर्म होता हो को तो कर्मों का फल तो का तो त्याग करो यदि कर्तृत्वपना त्याग नहीं कर सकते तो भोक्तृत्व बना का त्याग करो यही कहा द्वादश लोग यही आया था एकादश्लोक रहा था सर्व फल त्याग तत्व कहा आगे वो अज्ञानी को माने कर्म के फल में त्याग करवाना है ईश्वर के लिए कर्म करवाना है उसके माध्यम से मन बुद्धि को माने अभ्यास रूपी योग कर करें, पाएगा उसके बाद मन बुद्धि को एकाग्र कर पाएगा इसके लिए आगे का श्लोक रहा द्वादशलोक कहा श्रेय यही ज्ञानम अभ्यास आज ज्ञानात ध्यानम विशेषते ज्ञानात करो फ्यागस शांति रे कहा है श्रेष्ठ है श्रेय श्रेयान या नपुंसक श्रेय कहा है माने ज्ञान के बिना जो अभ्यास करता हो जानकारी नहीं केवल अभ्यास करता हो उसकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है ज्ञान श्रेष्ठ श्रेय अभ्यास आज कहा अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है बिना ज्ञान के अभ्यास करने की अपेक्षा अभ्यासपूर्वक ज्ञान श्रेष्ठ होता है श्रेष्ठ होता है ज्ञान आज ध्यान विशेषता अभ्यासपूर्वक ज्ञान है उसके अपेक्षा भी ध्यान एकाग्रता श्रेष्ठ है ध्यान में एकाग्रता श्रेष्ठ है ध्यान आज कर्म फल त्याग ध्यान से भी श्रेष्ठ होता है कर्म का फल का त्याग मानी प्रशंसा के लिए अज्ञानी को कर्म में लगाने के लिए वहीं शुरू होना है साधन जिसका हम आपसे कर्म करता सरे चलते चलते मन बुद्धि शुद्ध होगी मन बुद्धि शुभ प्रभाव एकाग्रता है ध्यान आज कर्म फलत त्याग त्यागा शांति अनंतरम कहा त्याग से क्या होगा जैसे त्याग वैसे शांति संसार से उपरम उपराम बना सम उपसमय धातु है शांति बने उसी धातु सम धातु से बनता है त्याग के शांति अनंतर में व्यवधान रहितम व्यवधान जैसे सूर्य का उदय होना और अधेरा का नाश होना एक काल एक ही काल होता है समकाल है ठीक इसी प्रकार मन कर्म-फल का त्याग और शांति एक साधन ऐसा कहा हुआ है, कहाष्य भी हो गया था कैसे से देखना है उत, उत्तर श्वक तात्पर्य में आ कहते हैं आगे का श्लोक जो तो द्वादश श्वक है उसका तात्पर्य बताते हैं इदान कर्म सर्वकर्म फल त्याग प्रस्तावित ही कहते हैं ये वाक्य है अज्ञानी वो कर्म में शुरू में लगाने के लिए शुरू का साधन है कर्मफल का त्याग करेगा ऐसे चल रहा होता है सर्व कर्म फलते त्यागमस्त होती संपूर्ण कर्म कर्म जो कुछ भी कर्म होता हो उसका फल का त्याग की प्रशंसा करते हैं वाला त्याग शांति रणन धर्म करके कहा हुआ है वासी में कहा था श्रेय ही मैंने तरंग। धर्म कहा श्रेय माने श्रेयस्व माने ये भी प्रशस् है ये भी प्रशस्त था दोनों प्रशंसनीय है तो दो में से एक हो जाएगा प्रस्य ही रहेगा एक एक होगा श्रेय श्रेयान पुलिंग में त्रिलिंग में श्रेय अशी नपुंश में श्रेय नपुंशलिंग में श्रे मान प्रसम ज्ञानम ज्ञान प्रशंसनीय है किसकी अपेक्षा मान अभ्यास की अपेक्षा ठीक है तस्मात अविवेक पूर्व अभ्यास आप जाने बिना जो अभ्यास करता हो पहचाने बिना उसकी अपेक्षा ज्ञान श्रेण जानना अच्छा होता है जानने के बाद तो अभ्यास करें तब तो अच्छा है जाने बिना अभ्यास मनवाना होगा उसकी अभ्यास ज्ञान श्रेष्ठ कहा तस्माद भी ज्ञान आज उस ज्ञान से भी जो अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान है कहा था बिना ज्ञान के जो अभ्यास होता है उसके पक्ष ज्ञान है उस ज्ञान से भी क्या होगा ज्ञान आज ज्ञानपूर्वक हम ध्यान विशेषते कहते हैं ज्ञानपूर्वक जो ध्यान होगा वो विशेष माना जाता है एकाग्रता ज्ञान के परिणाम एकाग्र आना चाहिए ज्ञान वो तो ध्यान आदि ज्ञान सही ध्यान है जिसके पास ज्ञान भी है ध्यान भी होगी एकाग्र भी होती कर्म फल त्याग हो विशेष कर्म फल त्याग की विशेषता विशेष नहीं है किंतु अज्ञानी को कर्म में सुर में लगाने के लिए प्रशंसा पर वाक्य है अर्थबाद वाक्य है अनुस यहां पूर्व जो विशिष्यते था पूर्वाध में उसको भी यहां लगाकर के लगाना है कहां कर्मफल त्यागत पूर्व विशेषण होता पहले वाला विशेषण किसी पास है ज्ञान पूर्वक ध्यान है ध्यान पूर्वक कर्मफल का त्याग है पहले वाला जो दो विशेषण लग चुके हैं उसके सहित एवं कर्मफल त्यागात कर्मफल त्याग से क्या होगा पूर्व विशेषण पहले वाले दो विशेषण है ज्ञान पर ध्यान है उसके बाद कर्मफल का त्याग है शांति बने उपम समूह उपमेधातु है उपशमन संसार से उपरांब हो जाता है सहेतुक से केवल संसारी नहीं उसके हेतु के सहित संसार के हेतु होता है अज्ञान आत्मा का अज्ञान उसे सहित संसार से अनंतरमे वह अनंतर सब शांति होगी उपराम होगा उपसम होगा संतान का भाव हो जाएगा उसके दृष्टि ना तो कालांतर में अपेक्षा देगा अनंतर का तो दिलदान रहित है कालांतर की अपेक्षा नहीं करता कि भाई कर्भल का त्याग हो उसके बाद शांति आए ऐसा नहीं ऐसा समकाल है ये दुलदान नहीं कहा अज्ञसी अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्ति अज्ञानी अभी कर्म में लगा हुआ है इसलिए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं मार्ग में लग गया धीरे धीरे पहुंचेगा करके पूर्व उपदिष्ट उपाय अनुसार पहली बार जो उपाय बताया हुआ था सबसे पहले उपाय तो यही था मै ये बना आधत्स मई विद्युव निवश्य से मै व उत्तर सबसे बड़ा साधन यही था वहाँ पहुँचना वो नहीं कर सकते हो तो अभ्यास करो कहा था अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते हो कर्मफल का त्याग करो इस तरह से पूर्व साधन नहीं हो पा रहा जिसे सबसे बड़ा साधन तो ही था भगवान में मन अर्पित हो भगवान बुद्धि अर्पित हो वो नहीं कर पा रहा है कर्म तो से पूर्वक उपिष्ट उपाय अनुसार असल तो है पहले भी उपदेश किया था जो आप बताया था मैये को मै ये आदि उसमें उसको करने में समर्थन नहीं है जो भगवान मन बुद्धि को एकाग्र करना कोई संभावना नहीं है भगवान के लिए भी नहीं कर सकता हो ऐसी स्थिति हो अभ्यास भी नहीं कर सकता हो ज्ञान के कारण स्थिति में हो उसके लिए कर्म फल के त्याग करने के लिए कहा शुरू हुआ है और सर्वकर्मा फल त्याग सारे कर्म जो कुछ भी तुम करो कर्म फल के त्याग करो यही त्याग श्रेय उसका श्रेष्ठ होता है साधन उपदिष्ट यही श्रेष्ठ साधन बता दिया उसका कर्मफल का त्याग ज्ञान के लिए पूर्व साधन नहीं कर सकता हो जब न प्रथम अवय वहा था पहले नहीं कहा ये क्योंकि पहले ये बोले तो फिर यह नहीं होगा अज्ञान अवस्था में श्रेष्ठ है आगे उत्तर उत्तर करके अंत में तो वही है परमात्मा में मन हो परमात्मा में बुद्धि वो श्रेष्ठ वही होता है अतच श्रेय योगी ज्ञान उत्तर उत्तर विशिष्टत्व इसलिए अज्ञानी की प्रशंसा के लिए कर्महल के त्याग में लगाने से लगाने के लिए यहां एक एक करके कहा श्रेयोगी ज्ञान व अभ्यासा ज्ञान अध्यान विशिष्टता इत्यादि करके आया है विशेष उपदेश है ना विशेष उपदेश के द्वारा सर्वकर्म फल त्यागस्तू थे सारे कर्मों का जो फल का त्याग बताया यहां उसकी प्रशंसा की जाती है अज्ञान अवस्था में क्यों पूर्व साधन अभी करने सकता हो पूर्व बताई ही साधन करने सकता मन एकाग्र करने सकता बुद्धि एकाग्र करने सकता उसके लिए यहीं से शुरुआती साधन बताया जाता उसकी प्रशंसा करके संपन्न साधन अनुसार अशक्त जो संपन्न जो प्राप्त है साधन उसको तो अनुसार के लिए असक, असमर्थ है जब भगवान में चित्त समर्थ नहीं कर सकता समर्पण नहीं करता अनु उस काल में अनुच्छेद रूप से सुनाई पड़ा है साधन कर बल का त्याग इसलिए प्रशंसापरक वाक्य है वस्तुपरक नहीं है वास्तविक नहीं है मैंने अर्थवाद वाक्य है के न सागर में क्या कौन से सादृश्य लेकर के प्रशंसा कर दी किसका सादृश्य लिया जैसे एक बच्चे को प्रशंसा करते हैं शिग्व माड़बागा बोलते शेर है बोलते हैं, तो हैं, बोलते हैं। तो, जंगल में रहने वाले शेर के सादृश्य तो, तो है क्रूरत्व सुररत्व गुण है अग्निर बाग बोलते थे ये तो ये तो आग है बोलते बालक कि किसका सादृश्य आग अग्नि के सादृश्य लिया तेजस्वीपना ओजस्वीपना इसको लेकर के तो किस इस से इसके प्रशंसा कर दी अज्ञानी की कहना है तो स्तुति कैसे हो रही उसके क्या सादृश्य क्या है कहा कठोपण से वाक्य यहां सादृश्य लाता है वहां जैसा कहा था यदा सर्वे प्रपुंचनते कामायस्य से हृदय था अथमृतो भवती अत्र ब्रह्म कठोपरस्थित कहा सबके सब हृदय में बैठे हुए जो बासमार रूप रहने वाले विषय सबके सब निकल जाए जिस इच्छा समाप्त विषयों की इच्छा समाप्त तो हो जाए जिस काल में अथवा विषय समाप्त तो हो जाए जो भाषण रूप में पड़े हुए विषय हैं अंतकरण में हैं संस्कार रूप में पड़े हुए जो विषय हैं वो समाप्त तो हो जाए इस काल में अथवा मृत्यु अमृतोभवी आए उस काल में जो मरणशील व्यक्ति अमर हो जाता है अत्र ब्रह्म समझते आया इसी शरीर में रहते रहते ब्रह्म प्राप्त कर लेता है वही उपनिषद वाक्य का साथ यहां माने सारे विषयों का अभाव यहाँ भी विषय का अभाव दिखा कर्मफल का त्याग दिखाया वो त्याग से ही वहां पर अमृतत्व की प्राप्ति दिखाई कठोपरिषद में यहाँ भी त्याग से शांति दिखाई ठीक है सर्व काम प्रहलाद सारे कामों का माने विषयों का प्रहण सुनाई पड़ा अमृतत्व उत्तम इसका अभाव के द्वारा अमृतत्व कहा कामना के अभाव के द्वारा अमृतत्व कहा है कठोर तत्पिदम प्रसिद्ध कठोपरिश प्रसिद्ध वाक्य है वो यदा सर्वे प्रमुख अत्यादि वाक्य है कामा से सर्वे स्रौत स्मार्त सर्वकर्मा फला नहीं करते हैं काम कौन है काम यदा सर्वे प्रभु चलते काम आय से हृदय से काम क्या होता है काम कहा स्रौत कर्म स्मार्त कर्मा और उनका जो फल है स्मृति संबंधी कर्म स्मृति संबंधी कर्म दो प्रकार के कर्म है शास्त्रीय कर्म और उनका जो फल सबका त्यागना है यार पठोर पठ काम सबसे आए हुए हैं तत्गे जब दुशो ज्ञान निष्ठस अनंतराय शांति उस कर्म का त्याग करने पर पटोपट जाति का यहां भी त्याग कहा हुआ त्यागा तथ त्याग जब दसो उसके त्याग करने में जो होगा, ज्ञानी होगा वो त्याग पाएगा उसका ज्ञान अनिष्ठ से ज्ञान में निष्ठा हो रही है अदास भी प्रमुख जद काम है उसी को त्याग सकता है वो अनंतराय शांति शीघ्र उसी काल में शांति हो जाती है उसको मैंने सर्व काम त्याग सामान्यम वो सब काम त्याग का यहाँ सादृश्य है या इस में अज्ञानी के पास भी फल का त्याग तो कर ही रहा है वो कर्म का त्याग नहीं कर पाया तो फल का त्याग तो कर रहा है अज्ञा कर्म फल त्याग से अस्थित अज्ञानी के जो कर्म है अज्ञानी कर्म कर रहा है उसका फल त्याग है वहां वहां कर्म का भी त्याग फल का भी त्याग होता है कठोर वाक्य का किंतु एक अंश यहाँ भी है फल त्याग है इस तत्सामान्यादृश्या कठोर के वाक्य के सादृश्य से सर्वकर्म फल त्याग यम एवं संपूर्ण कर्म का फल का त्याग जो प्रशंसा एवं स्तुति प्रवोचना था अज्ञानी को कर्म में लगाने के लोगदान के लिए है प्रशंसा के लिए प्रशंसापरक वाक्य है वस्तुकथन नहीं है वस्तुकथन तो वही ऊपर से आया था मै वह मना बुद्धि वही से था सारा कैसे प्रशंसा हो गई तो कहते हैं यथा अगस्त्य ना ब्राह्मण ना अगस्त्य ऋषि एक ब्राह्मण है समुद्र पीता एक काल में समुद्र पिया था उन्होंने समुद्र को पी दिया था सम् तो कर दिया था अगस्त्य न ब्राह्मण न समुद्र पीता इति समुद्र को पी लिया वो ब्राह्मण जाति के हैं वो पी लिया इति इधानी तनाप ब्राह्मण ब्राह्मण तो सामान्य अस्थ वो जो ब्राह्मण तो अगस्त्य में है वही ब्राह्मण तो आज के ब्राह्मण भी बने आज भी प्रशंसा के पात्र होते हैं ब्राह्मण मैंने उनकी प्रशस्ति उन्होंने समुद्र पिया एक वो ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण कुछ भी कर सकता है ऐसे प्रशंसक पात्र होते हैं आज के ब्राह्मण भी उनके कार्य ठीक इसी प्रकार यहाँ भी वो जो सारे कर्म का कर्म और कर्म का फल को त्याग करने वाला होगा सन्यासी होगा उसके से यहाँ देखा एक अंश में कर्मफल का त्याग कर रहा क्या इसलिए इसकी भी हो जाती है एवं कर्मफल त्यागार यहाँ तो कर्मफल मात्र का त्याग है कर्म का त्याग नहीं कहा से कर्मयोग से श्रेय साधन तो अभ्यतम कहते कर्मयोग जो होता है जिसका हम कर्मयोग कल्याण का साधन है मोक्ष का साधन है यही कहा हुआ है ये कहा था, था। में कहते हैं इसका ज्ञानम शब्द युक्ति व्याम आत्मश कहा श्रेयोग प्रशस्तरम ज्ञानम कहा था ज्ञान माने क्या है कहते हैं शब्द तत्व मसी आदि महावाक्य सुना हुआ है शब्द सुना हुआ क्या शब्द और युक्ति माने मनन जिसको बोलते हैं श्रवण और मनन के द्वारा आत्मा का निश्चय कर रहे ज्ञान है इसी का नाम ज्ञान होता है शब्द माने महाभाग्य के रूप में शब्द है जो तत्वमसी आदि महाभाग्य है वो शब्द श्रुक्ति का शब्द है और युक्ति माने होता है मनन ये दो साधन के द्वारा आत्मा का निश्चय करना इसी का नाम ज्ञान है ज्ञान का ये अर्थ होता है ज्ञान और अभ्यास का आता ज्ञान का फिर है अभ्यास माने क्या है कहते हैं ज्ञानार्थ श्रवणाभ्यास हो अनिश्चय पूर्व ध्यान ध्यानाभ्यास हो क्या अभ्यास माने क्या है ज्ञान अभ्यास अभ्यास आया अभ्यास का अर्थ क्या है ज्ञान के लिए श्रवण का अभ्यास आत्मज्ञान के लिए बार बार श्रवण करना वेदांत वाक्य का श्रवण इसका अभ्यास एक है अथवा अनिश्चय पूर्व को ध्यानाभ्यास हुआ निश्चय नहीं हुआ है फिर ध्यान का एकाग्रता का अभ्यास करने लग उसको भी अभ्यास कहा जाता है निश्चय नहीं हुआ भी इसको भी कह सकते हैं अभ्यास तथ्य विशेष महान्य साक्षात् साक्षात्कार हेतु में हेतु कहते हैं उसमें विशेषण लग जाने पर क्या होगा साक्षात्कार का हेतु होता है वो तो ध्यान जो होता है साक्षात्कार का हेतु होता है अभ्यास का विशेषण लग गया तो क्या होगा मान ज्ञान में साक्षात्कार का हेतु हो जाता है कहा हेतु त्याग से विशिष्टत्व तो त्याग में जो विशेषता है तो वहाँ एवं इत्यादि आया है यहाँ एवं विशिष्टते एवं कर्मफल त्यागा पूर्व विशेषण इत्यादि कहा था कर्म कर्मफल के त्याग से पूर्व विशेषण वाला है ज्ञान पूर्वक अभ्यास है अभ्यास पूर्वक ध्यान है फिर आगे कर्मफल का त्याग कर है पहले वाला विशेषण युक्त है शांति उपसम स हेतु संसार से कहा पूरे संसार कारण के सहित संसार संसार के साथ अज्ञान अज्ञान के संसार का वो उपशम हो जाता है अभाव हो जाता है अनंत व्याद कहा था शीघ्र हो जाता है उसी काल में कहा निष्काम कर्म किसको कहते हैं कहते हैं प्रणातु भगवान ये तस्विन संन्यासपुर का वित्य कर्म इस प्रकार से हो भगवान प्रसन्न हो भगवान की तृप्ति होरे कर कर्म के द्वारा भगवान प्रणातु ऐसा भगवान प्रसन्न हो प्रियतर्पड़े तृप्त हो भगवान दी तस्में भगवती उस भगवान में कर्म संन्यास पूर्वक कर्म का त्याग पूर्वक जो एक होगा उसे शांति हो जाती है तत्काल शांति मिलती है कर्म का फल का त्याग करने से कहा था पूर्व विशेषण वो तो नियतचित्त्य पहले वाले विशेषण जिसमें है ज्ञान है अभ्यास है ध्यान है और कर्म फल का त्याग है पहले वाला जो विशेषण दिया हुआ है उसे यह तो चित्त से जो चित्त नियंत्रण है जिसका मन नियंत्रण में है ऐसे व्यक्ति का पुंशा व्यक्ति का यथोक्त त्यागात करते हैं कर्म होल का त्याग यथोक्त्या कर्म होल का त्याग है तैसे अनंतर शांति होती है शीघ्र ही शांति होती है उसी कारण अनंतर में तो उत्तम विभनती अनंतर में विकास त्यागात शांति अनंतर उसी विशेषण लगाते हैं कारण करते हैं न कहा था न तो कालांतर में अपेक्षा दे कहते हैं शांति के लिए कालांतर की अपेक्षा नहीं है तत्काल होती है कर्म कर्मफल त्याग से सत्य शांति कर सम्यक धीरेव तथा श्रमुतिम विरुद्धे तत्व पूर्वाधि शंका करता महाराज कर्मफल त्याग यदि तत्काल शांति देने वाली हो सत्यमय उसी काल पर तक्षण शांति कर शांति करने वाले मान्य पर क्या होगा कर्मबल के त्याग से तत्काल शांति होती है माना संसार का उब्राम हो जाता है फिर तो श्रुति स्मृति में जो प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है क्या संव्य ज्ञान को संसार की निवृत्ति का साधन होता है या तो कर्म भव्य के त्याग से संसार की निवृत्ति बोल दिया आपने तो उस श्रुति का विरोध होगा जो सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान से संसार की निवृत्ति होती कहने वाला जो ज्ञान है जो श्रुति है स्मृति भी ऐसे हैं उनका दोनों का विरोध आएगा श्रुति कर्मफल के त्याग से थी संसार का अभाव होता हो तो संसार के अभाव करने के लिए जो श्रुति स्मृति वाक्य ज्ञान को कहा वो तो व्यर्थ हो जाएगा तो श्रुति स्मृति व्यर्थ होगी संज्ञा है नानो कर्मफल त्याग से सत्य शांतिकरित कर्मफल का त्याग है उसमें शांति करत्व और तत्काल उसी तो संसार का अभाव करने के साधन माना जाए तो सम्यक धीरेव तथा सम्यको कोई संसार के अभाव करने का साधन का श्रुति स्मृति प्रसिद्धि श्रुति में प्रसिद्धि है स्मृति में प्रसिद्धि है विरुद्ध है तो विरोध होगा फल आपको इस संसार का अभाव बताता हो साधन बताएंगे तो श्रुति स्मृति में जो सम्यक ज्ञान है धीमान ज्ञान सम्यक धीमान ज्ञान वो जो कहते हैं श्रुति स्मृति विरोध होगा ऐसा तो कहा अज्ञा से कहा अरे बाबा ये बात तो कथन नहीं है आए तो संभ्य ज्ञान ही होता है संसार के नाश है अज्ञानी को कर, कर्म कम से कर्म के फल का त्याग करते हुए चले आगे इसलिए तिथि की जा रही है वहां जा नहीं सकता अभी यहीं से चलाना पड़ेगा उसको इसके लिए कहा अज्ञा से अत्यादि का अज्ञा से कर्म ही प्रवृत्ति तो कर्म भी लगा हुआ है सर्वे साधन मानकर लगा हुआ है अज्ञानी है उसका पूर्व उपदिष्ट उपाय अनुष्ठान अवश्य हो तो पहले उपदेश दिया वो जो उपाय है मैं ये बपन आदर्श मई बुद्ध निवेश आदि की जो तो कहा था उसके उपाय में अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं है अभी वहाँ स्थिति नहीं बन रही उसकी कर्म में लगा हुआ है वहाँ से कर्म विचलित करेंगे तो वहाँ तो जा नहीं पाएगा ये भी चला जाएगा तृतीय अध्याय बोल के आए थे न बुद्धि वेदम जनेद अज्ञानम कर्मसंग्रीराम जो से सर्व कर्माणी विद्वान समाचार कहा था उनमें बुद्धि में भेद बुद्धि पैदा न कर अरे तू गलत जा रहा है ऐसा नहीं करना ऐसा करो जहाँ लगा है लगने दो कम से कम कर्म में लगा है तो कर्म करने दो उसको अभी वही है ज्ञान की बात मत करो उससे क्यों वहाँ तो पहुँच नहीं आएगा और ये भी चला जाएगा उसका न बुद्धि भेद हम जनहेद ज्ञान हम कर्म संग्राम जो कर्म में आसक्ति ले बैठे हैं उनमें बुद्धि में भेद बुद्धि न कराए भेद पैदा न कराए अरे तू गलत जगह भी चल रहा है इधर चल ज्ञान में वो ज्ञान में कैसे पहुँचेगा धीरे धीरे जाएगा बुद्धि वेद हम जरा ज्ञान जो सहित सर्वकर्म लगाए सारे कर्मों में उसको विद्वान युक्त समाज समय स्वयं आचरण करता हुआ उसको साथ लगाए स्वयं कर्म करता हुआ उसको लगाए अपने लिए जरूरत नहीं किंतु तो उसको जरूरत है अभी विद्वान लगेगा कर्म कर तो वो भी करेगा देखा देखी में करेगा वहीं से शुरू शुरुआत है उसकी ऐसा आ जाता इस प्रकार यहां भी है दीर्घेण कालेना आदर नैरंद अनुष्ठिता ध्यानाद ध्यानाद वस्तु साक्षात्कार द्वारा संसार दुख उपशांतर् तथा विधा ध्याना त्याग से विशेष तत्व देते तदीय अत्र इष्टा इत्या कहते हैं दीर्घ कालेना लंबे समय तक आदर नैरंत अनुष्ठिता ध्याना आदर और निरंतरता देकर के अनुष्ठान किया हुआ जो ध्यान होगा लंबे समय से किया हुआ ध्यान लंबे समय से है और आदर है उसमें सत्कार है सद्भावना है और निरंतरता प्रतिदिन कर रहा है इसके द्वारा अनुष्ठता अनुष्ठित जो ध्यान है अनुष्ठान किया गया ध्यान है तो वस्तु साक्षात्कार आत्कार द्वारा उसके ऐसे ध्यान से वस्तु के साक्षात्कार होना है तो परमात्मा वस्तु है उसके साक्षात्कार हो ध्यान से लंबे समय तक किया हो आदर के साथ हो निरंतर हो ऐसे ध्यान एकाग्रता के, के द्वारा यह साधन के द्वारा वस्तु साक्षात्कार होता परमात्सा के द्वारा संसार दुखों उपांत है संसार रूप जो दुख है उस शांति होती है संभव हो जाता है अभाव हो जाता है तथा विधा ध्यान त्याग से विशेष दुख उस प्रकार के तो संसार के नाश करने वाला ध्यान होता है लंबे समय तक किया हो आदर्श हो निरंतरता हो ऐसे ध्यान से वस्तु साक्षात्कार होने से संसार दुख का अभाव होगा ऐसे ध्यान से त्याग की विशेषता हो ध्यान आत्गा शांति के अंतर् कहा था यहाँ ध्यान कर्मफल त्याग त्यागा या त्याग फल के त्याग की प्रशंसा के लिए बाकी है आए तो उस प्रकार की एकाग्रता से ही परमात्मा की प्राप्ति होनी है ध्यान से लंबे समय तक हो एकाग्रता पूर्वक हो और ध्यान मान एकाग्र है और दीर्घ लंबा समय हो निरंतर हो आदर हो ये तीनों साधनों से उक्त जो ध्यान होगा उसी से वस्तु की साक्षात्कार हो जाता है वस्तु साक्षात् संसार के अभाव हो जाता है तो उस अपेक्षा ऐसे ध्यान की अपेक्षा कर्महल के त्याग का विशेषता बता रहे हैं अज्ञानी को लगाने के लिए केवल नहीं वास्तविक नहीं है तद ही स्तुति का अज्ञानी की स्तुति या इष्ट है, है। प्रशंसा के लिए है वस्तुपरक नहीं है अखबार वाक्य का अतश्य इत्यादि का अत्य श्रेय ज्ञानवाभ्यासादित इसलिए अज्ञान की प्रशंसा के लिए श्रेयो श्रेयोगी ज्ञान व अभ्यासात ज्ञानात ध्यान विशेषते ध्यानात् कर्मफल त्याग त्यागत शांति कर्म अज्ञानी के कर्म में लगा हुआ जो अज्ञानी है उसकी प्रशंसा कर्म फल का त्याग करो यहां से लिया है ना कर्म फल त्यागस्तुए थे सारे कर्म का फल के त्याग किया जाता है कराया जाता है कहा था ठीक में कहते हैं तत्र हेतु महा अज्ञानी के कर्मफल के त्याग में विशेषता दिखाने के लिए कहा वही तो बताते हैं संपन्न कहते हैं जो संपन्न साधन है जिसके पास माने एकाग्र हो चुका है बुद्धि एकाग्र उसके लिए कर्मफल की त्याग तो पहले हो चुके हैं अब आवश्यकता नहीं है संपन्न साधन अनुष्ठान असक्त जो संपन्न प्राप्त साधन है मैं ये वो मन आदर्श मई बुद्धि के साधन जो तो है परमात्मा प्राप्ति के साधन उसके अनुष्ठान में जो अशक्त होने पर अज्ञान अवस्था में है असक्त है होने पर अनुष्ठेय स्वर तो और अनुष्ठेय रूप से सुनाई पड़ा कौन कर्मफल का त्याग इसलिए प्रशंसापरक बाकी है वस्तु का कहते हैं संपन्ना मैंने प्राप्त आनी संपन्न शब्द अर्थक प्राप्त प्राप्त है सारे साधन साधनानी अक्षर उपासनादी नहीं कहा अक्षर उपासना आदि प्राप्त है जो कि यक्षर मेरे दर्शम अव्यक्तम परिप्रष्टे सर्वत्र गमचित चकूट ध्रुव समय ग्रामम सर्वत्र समुद्राप्त बंदे महाथा कहा था तृतीय चतुर्थ श्लोक में कहा हुआ था उन तेसाम मध्य उन साधनों में से पूर्वम पूर्व पूर्व से अनुसार तो पहले पहले वाले साधन यदि नहीं कर सकता हो तो उत्तरोत्तर से अनुपदात तो आगे आगे वाला अनुच्छेय रूप से उपदेश हुआ यहाँ वो नहीं कर सकते तो कम से कम ये करो ये नहीं कर सकते तो ये करो करके नीचे नीचे -नि� उतरे यहां उपदेश में त्यागे से उपदेश परिभाषा त्याग में जाकर उपदेश समाप्त तो हो गई त्यागा शांति और कर्म करके छोड़ दिया इसलिए माने अज्ञानी के कर्म होने के त्यागे प्रशंसा के लिए बाकी अज्ञानी को अभी कर्म में लगाना है किंतु तो कर्म को करो फल का त्याग करो माने ये करने के लिए कहा ऐसे तो होता है प्रशंसा के लिए त्याग विशिष्टत्व तो वचन से त्याग का विशेष वचन आया क्या है त्यागाज शांति रनंतरण विशेष कहा करो ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात विशिष्ट वचन जो आया केन के न किस मेंस आदृश्य को लेकर के त्याग कर बोल के त्याग की प्रशंसा की गई सादृश्य क्या है केन न साधर में साधरमण सादृश्य तम प्रति स्तुतिव पृथति उसके लिए उसे कैसे वह स्तुति बन रही है अज्ञानी किस किसका साधन में लेकर के कहा गया यह पुस्तक गुरुवादी के न कहा था के न साधारण स्तुति किस आदर से इसको प्रसंगा है इस आदृश से क्या है यहां तो क्या कठोर से तो वाक्य सदृश होता है यहां कहते हैं क्या कर्म फल क्या कहा वह भी काम आदय स्थिरता कहा था सब प्रकृष मुचे विशेष रूप से समाप्त हो जाते हैं ये कभी कर्म और कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं मेरा कर्तव्य समाप्त हो जाता है और ये मेरा फल है ये भी समाप्त हो जाता है जिस सारे के सारे अतम तो अमृत भगवती अत्र पद्म ने कहा है स्थिति में क्या होगा ये मर्त माने विनाशी मानता था आपने को तो अब अविनाशी मानता है मैं ज्ञान हो जाता है उसको इसी काल में ज्ञान होता है एक बात है उसी के से आ भी है, तो शांति के अंदर भी आप बोल दिया शांति मान्य संसार का भाव होदा इत्यादि उत्तर दिया यदा सर्वे प्रभु सद्य इत्यादि उत्तर दिया है अमृतत्व उत्तम ये जो यदा सर्वे प्रमुख चंद्र श्रुति के द्वारा अमृतत्व का कहा गया अथम अर्थवृतो अमृतो भवति आया है उत्तम अथ अथम अर्थवृतो भवति यही वाक्य है वहां अथम अर्थवृतो भवति अत्र पूर्व समस्त है ऐसे वाक्य है इति शेषार्थ ऐसे वाक्य शेष है वहां काम प्रहा से अमृतत्वा काम का जो अभाव होना विषयों का त्याग कर्मों का त्याग फल का त्याग यही है अमृत अमृतत्व के लिए होता है अमर होने के लिए होता है अतः अथवा अतः बिरेगा अथवा जो तो कामना नहीं करता हो इत्यादि बात आया? इत्यादि सिद्ध वहाँ भी सिद्ध है शेष है कम प्रहाण से अमृतत्वा अथवा कमा गा इत्यादि सिद्धम त तत्गे का अथवा श्रेगा उसके कामना के फल का त्याग करने पर विदुषो ज्ञान सस्या तो ज्ञान ही होगा कर्मफल का त्याग करेगा तो ज्ञान होगा अनंतराय व शांति बोला था तत्काल शांति हो जाती है संसार को ग्राम हो जाता है सर्व काम त्याग सामान्या सर्व काम का सामान्य सर्व काम त्याग के सादृश्य यहाँ भी है जो कठोर सारे कामना को त्याग कहा था यहाँ भी सादृश्य है फल का त्याग कर रहा वो फल कामना त्याग है कर्मफल त्याग से अस्थि वो यहाँ भी है तत्साम्य सूची कठो से बाकी के से होने से सर्वकर्म फल के त्याग स्तुति यम तुतिवर्तना कहा सर्व संपूर्ण कर्म का फल का त्याग प्रशंसा है कि प्रवर्तन के लिए उसको लगाने के लिए उस दिखाने के लिए आगे बढ़ेगा इसके लिए ठीक है कहते हैं काम त्याग से अमृतत्व तो हेतुत्व भी काम त्याग अमृतत्व साधन है अमर होने का साधन है कथम कर्मफल त्याग से तथा कठोपरिषद काम त्याग कहा और यह कर्मफल का त्याग कहा कैसे संसार को का कर्म कर्मफल के त्याग से वहां तो काम का त्याग बोला तो है कठोपरिषद तो प्रश्न है काम त्याग से अं। अमृतत्व हेतु त्य ठीक है काम का त्याग अमृतत्व का कारण कठोपरिषद तो बताया होने पर भी और यह गीता में तो कर्मफल का त्याग कहा हुआ है कैसे शादी से बनेगा कथम कर्मफल त्याग से तद हेतु तम तदेतु काम हेतु तम काम त्याग कैसे बनेगा शाह तत्व दिया त्याग देशों ज्ञान निष्ठस उस कर्म फल का कर त्याग करने पर ज्ञान निष्ठ होगा अनंतराभिशांति पठोप कहा हुआ है पठोर पद से बाक काम त्याग होने पर ज्ञानी को तत्काल शांति हो जाती है तो वन संसार से उपराम हो जाता है संसार को कहा था अनंतराभिशांति सर्वकर्म त्याग सामान्य सर्वकर्म का त्याग का सामान्य अज्ञा कर्म फल त्याग से अस्थि अज्ञानी के कर्म फल त्याग में भी है वह सादृश्य है त्यागता है है आगे तथा कथम अज्ञा कर्मफल त्यागस्तुति फिर भी कैसे होगा तो कहा इति इति कहाकर्मफल कहा था विद्यावत त्यागवत अभि अविदत् साथ विशिष्ट विशिष्टत्व तो उत्तर युक्ता ये तृतिम जैसे ज्ञानी का त्याग होता है सबके सब विषयों सब का त्याग कर देता है कर, कर्मों का त्याग कर्म फल का त्याग फल मान विषय है वो इस प्रकार जो ज्ञानी है वो त्यागते हैं कठोपन बाकी ज्ञानी को लेकर आया है त्यागवत उसी प्रकार त्याग इसी प्रकार अविद्वत त्याग से अभी यह भी अज्ञानिक भी त्याग बताया ध्यान कर्म फल त्यागस्त्या आघात छात्र अज्ञानिक फल का त्याग करता है त्यागत्वि त्यागत्व सादृश्य है वहां भी त्याग है तो यह भी त्याग है विशिष्टत्व उक्ति विशिष्ट वजन कहा ध्यानात् कर्म फल त्याग से आगात विशेष है एक कृतिम उपसंकृति इस प्रकार जो प्रशंसा की रही थी कर्मभर के त्याग की प्रशंसा उसको है इतने तत् सामान्य दी जाएगा इतने तत् सामान्य सर्व कर्मफल त्याग स्तुति हम प्रवर्तना था कहा था किमर्था तुति किसने स्तुति की यहां कर्मफल की त्याग की शंका करके थे त्यागे रुचि उत्पाद्य त्याग में रुचि उत्पन्न करवा करके प्रवर्ते तो हम प्रवृत्ति के लिए आगे सबको त्यागना है, अभी कर्मफल का त्याग किया आगे कर्म का भी त्याग करेगा त्याग में उत्पन्न करवाने के लिए बाकी कहा गया त्याग स्तुति में दृष्टांत ना प्रश्न थे त्याग के जो कर्मफल की त्याग की स्तुति की गई उसके दृष्टान थे जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र पिया वो ब्राह्मण है तो उसी का वो ब्राह्मण तो साद आज के ब्राह्मण में भी, भी है वो ब्राह्मण थे यह भी ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण से लोग डरते हैं सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का अरे ये तो कुछ भी कर सकते हैं ये सादृश्य होता इसी प्रकार से आदृश यहाँ भी है ये कहते हैं यथा इत्यादि कहा यथा अगस्त्य न ब्राह्मणे न जो अगस्त्य ब्राह्मण है समुद्र पीता समुद्र पिया इस प्रकार इदानी ब्राह्मण इस प्रकार आजकल के जो ब्राह्मण है भी, जो तो हैं। तो ये भी ब्राह्मण तो सामान्य उसमें जो ब्राह्मण धर्म है वही ब्राह्मण तो भी होने से तू ये भी प्रशंसा के पात्र माने जाते हैं ब्राह्मण है देखो एक ब्राह्मण ऐसा काम किया ऐसे ब्राह्मण होते ठीक है इस प्रकार एवं इत्यादि कहेंगे फलत्याग श्रेय तो शेत कर्म फल का त्याग यदि कल्याण का कारण है पूर्वाधिक बोलता है शेत कर्म त्याग आद अभी फलत्याग से देर कर्म त्याग से, से भी तो हो जाता कर्म ही नहीं करेगा तो कर्म ही त्याग कर दिया तो फलत्याग हो गया तो फिर फलत्याग में क्यों जाना कर्म के त्याग क्यों नहीं कराया ये प्रश्न है फल त्याग फलत्याग श्रेय होते फल का त्याग जो कल्याण का अधिकार है तो कर्म त्याग आता है भी फलत्याग से कर्म कर्म के त्याग से भी तो फल का त्याग हो जाता अवं कर्मानुष्ठान फिर कर्म का अनुष्ठान क्यों करना कर्म त्याग करने पर फल का त्याग हो ही जाता तो फल त्याग की स्थिति है श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना यह प्रस्तावता एवं इत्यादि एवं कर्म कर्म योग त्यागा कर्मयोग से कर्म कर्मफल के त्याग या दिखाया ही। इसे है इससे क्या होगा कर्म योग श्रेष्ठ है अज्ञान अवस्था में कर्म योग श्रेष्ठ है ज्ञान योग श्रेष्ठ नहीं उस काल में जब स्थिति प्राप्त होने पर ज्ञान योग श्रेष्ठ होगा अभी तो कर्म योग श्रेष्ठ है शुरुआती साधन कर्मयोग होता है ठीक है फलाभिलाषम तक फल के अभिलाषम को त्याग करके कर्मानुष्ठान से अर्पित ऐश्वर्य कर्मानुष्ठान का ईश्वर में अर्पित करने पर मैं निष्काम भाव से शास्त्रीय कर्म करे निष्काम भाव से करे ऐसा करने पर श्रेयता या कल्याण का साधन होता है वो कर्म विवक्षित तो अधिक विवक्षित है यहाँ नौ अनुष्ठान अनर्थक क्यों कर्म का अनुष्ठान अनर्थक नहीं है सार्थक है तो वैसे चल रहा शुरू में ये आगे संप्रति अद्व्यता इत्यादि अवतारित वृतम करते हैं आगे जो अहंग्रहोपासन में लगा हुआ साधक है साधना पूरी हो चुकी के है केवल कैवल्य अवस्था में नहीं गया जीवन की अवस्था में है हम ब्रह्मा स्वभाव में एकाकार वृत्ति में बैठा है उनकी स्थिति कैसे होती है उनकी स्थिति को देखते हुए हमें उसकी जाने की चेष्टा करनी चाहिए उनका तो स्वभाव बनता है और हमारे लिए साधन हो जाता होगा वहाँ पहुंचने की साधना करके वहाँ जाना है इसके लिए उसके धर्मों का विचार करते हैं कौन कौन धर्म पर रहता है उस, उस ज्ञानी में उस ज्ञानी पुरुष हो गए तो उसमें कम से कम धर्म होते हैं अध्याय समाप्ति तक 20 श्लोक का अध्याय है त्रयोदश से लेकर के बीसवा श्लोक का आठ श्लोकों में उस ज्ञान स्थिति को प्राप्त तो हुए व्यक्ति के धर्म की चर्चा करते हैं कैसी स्थिति उसकी होती है ये कहना है संप्रति मानी इदानी में अब अद्वेष्टा इत्यादि अध्वेष्टाभूताना मैत्रकुण्य इत्यादि वाक्य आने वाले हैं उसका अवतरण देने के लिए वृत्तमीर्त पूर्व के बातों के कुछ कीर्तन करते सब कथन करते हैं पूर्व बातों की अब कहा हुआ है अत्र माने अश्विन अध्याय इस अध्याय में दो प्रकार की उपासना बताई गई सवोपासना निर्वोपासना दो प्रकार के भक्तों की चर्चा हुई है मान सामान्य जन समझते द्वादश अध्याय भक्ति अत्याय मान सगुणोपासक के लिए है बोलते ऐसे बातें नहीं दोनों भक्तों की चर्चा यहाँ है एक तो हम ब्रह्माष्ट में पहुंचा हुआ है नित्य में बैठा हुआ है जीवन मुक्ति अवस्था में है और दूसरा भी साधना अवस्था में है बल्लाश्रमित कर्म कर रहा है दोनों भक्तों की प्रशंसा है ये कहना है अत्रच भाषण का आत्मा ईश्वर भेदम आश्रित मैं भिन्न हूँ परमात्मा भिन्न है उपाश्या मैं उपासक हूं इस भाव से जो चिंतन कर रहा है द्वैत अवस्था में है अत्र अश्विन अध्याय इस अध्याय में द्वादश अध्याय में आत्मा ईश्वर भेदमा आश्रित आत्मा मैंने स्वयं उपासक और ईश्वर उपास्य वेद को आश्रय कर विश्वरूपे ईश्वर है जो विश्वरूप ईश्वर है एकादश अध्याय में जो विश्व रूप की चर्चा वो ईश्वर में वो ईश्वर का स्वरूप में चेत समाधान लक्षण योग मैं ये बच मना आदत स यही चित्त को एकाग्र करना रूपी योग बताया वेद दृष्टि में क्या करना मेरे में मन को रखो बुद्धि को मेरे में रखो एकाग्र करो माने द्वैत भाव में उपदेश किया इस अध्यार ईश्वरार्थम कर्मान कर्मानुसार आ जगह ईश्वर के लिए कर्म भी करे यह कि मन कोई नियंत्रण कर्म भी करेगा ये तो सर्वाणी करवाणी मैं ईश्वर ने शपथ पढ़ा अन्य नहीं हुई भिन्न माँ भैया तो दिखा हुआ है कर्म का कर्मों का अनुष्ठान आदि भी करने को कहा दोनों का माने मन को परमात्मा में लगाना शरीर से परमात्मा के लिए कर्म करना ये दोनों बताया इस अध्याय में माने द्वैत काल में मैं भिन्न हूं ईश्वर भिन्न इस बुद्धि अवस्था में क्यों अथ ही तथप सतोषी कर्तुम आया है ये भी नहीं कर तो ये करो ये भी नहीं कर सको ये करो इत्यादि के द्वारा अज्ञान कार्य सूचना अज्ञान का कार्य ही है ज्ञान होता तो मन को चित्त को एकाग्र कर बैठता आत्मा में किंतु ज्ञान नहीं अज्ञान का कार्य दिखाया है ये नहीं कर सको तो ये करो ये नहीं कर सको ये नीचे चीज उतर करके आए भगवान पहले कहा मै ये बम आदस्व मई बुद्ध निवेश है युवश से कहा उस अथा चित्तम अथचित्तम समाधात्म न स्वय में इत्यादि का यदि वो नहीं कर सकते हो कम से कम ये करो कौन अभ्यास होगा ये हो गया नाम साफगा ना अभ्यास रूपये के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा करूँगा अभ्यास से भी, भी समर्थ हो सी ये जो असमर्थ हो मैं अज्ञान के कार्य दिखा रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे हो मत कर्म करो हो मेरे कर्म करने वाला हो जाओ मत अर्थ मत कर्माणी पूर्वन सिद्धियों का अतः ही तत्व शक्त होती ये भी नहीं कर सकते मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते हो तो बना अपने भी रखते हो कैसे भोक्तृत्व बना छोड़ दो फल का त्याग करो एक अज्ञान के कार्य सूची किया न अवेदर्शक हो अक्षर उपासक किससे हो जो अवैध तक देखना जिसका स्वभाव बन गया अक्षर का उपासक होगा अविनाशी परम तत्व का उपासक होगा भाई हम भाव पे पहुंचा हुआ होगा कर्मयोग उपित कर्मयोग नहीं हो सकता उसके लिए अवस्था में क्या ज्ञान का कार्य सूचित किया कर्मयोग अज्ञान अवस्था के दिखाया इसलिए उसके लिए अक्षर के उपासक के लिए कर्मयोग नहीं है ये सिद्ध हो जाता दर है दर्शक यही दिखाते हैं वाक्य के द्वारा भगवान तथा कर्मयोगी लोग जो कर्मयोगी है मैंने अज्ञान अवस्था में कर्म कर रहे हैं उनका अक्षर उपासना अनुपति में दी अक्षर ब्रह्म की उपासना उस काल में नहीं हो सकती है जो द्वैत भाव में है मैं भिन्न हूं परमात्मा भिन्न है परमात्मा के लिए कर्म करना ये भाव होगा तो फिर अक्सर उपासना होना संभव नहीं है। होते दिखा उस काल में नहीं भगवान दिखा रहे थे प्राप्त मंदे महा सर्वभूत हितरता था कौन तो प्राप्त करते हैं यत्क्षर अभिर्देशम अभ्यक्तम परिपाषते है ना सर्वत्र गमचिंत चुष्टास्तम अचलम ध्रुवम सम्य सम्य निंद्रिय ग्राम सर्वत्र संभूत ते प्राप्त मंदे महामिव सर्वभूत हितर उनके लिए ऐसा बताया इनका इतना होना संभव नहीं है तू तो अक्षरम अभ्यक्तम परिपाषा अनिर्देशम की वाणी का विषय नहीं होता प्रमाण का विषय नहीं होता ऐसे अभ्यक्त अक्षर की उपासना कर रहे हो तो सर्वत्रकम अचिंतन ता सर्वत्र फैला व्यापक है मन का विषय नहीं है जो इसकी उपासना जो कर रहे हैं और कई प्रकार करते हैं सम्य इंद्रिय ग्रामों का सम्यक नियम में इंद्रिय ग्राम सम्यक प्रकार से इंद्रिय समुदाय को नियंत्रण करके बैठे हुए होते हैं ग्राम सर्वत्र समबुद्ध सर्वत समान बुद्धि वाले हैं निर्विशेष उपासनाप्त भाव एवं सर्वभते संपूर्ण प्राण मात्र हित में रहता है आत्मवाद पहुंचे हैं ये लोग मेरे प्राप्त करते हैं ऐसा ये अक्षर को पासन इस प्रकार बताइए वो कर्मयोगी प्राप्त नहीं कर सकते अभी अभी शरीर में आत्मबुद्धि है भगवान भिन्न में भिन्न बुद्धि है हिंदी उपासना भिन्न भिन्न दो प्रकार की उपासना बताई यहाँ एक अक्षर उपासका नाम कैबल्य प्राप्त हो जो अक्षर निर्विशेष परमात्मा है जो अहम ब्रह्मास्मि भाव में मेंसन में पढ़े हुए हैं जो लोग उनके उपासक हैं जो कैबल्य प्राप्त हो केवल अकेला होने में प्राप्त हो स्वतंत्र मुक्त हुआ स्वतंत्रता है मान व्यक्ति व्यवधान नहीं है हो गए तो स्वतंत्र हो गए उसी काल में अक्षर की प्राप्ति कर लेंगे स्वतंत्रता स्वतंत्र मुक्त इतर ऐसा जो कर्मयोगी हैं ईश्वर के उपासक है अक्षर उपासक नहीं ईश्वर के उपासक है इस तरह साम पारतंत्र पार पारतंत्र दिखाई परमा कई वेले प्राप्ति में ईश्वर के अधीन पर तो वेले की प्राप्ति होगी इनको स्वतः नहीं होगा इसलिए ईश्वर अधीन दाम दर्शवान ईश्वर के अधीनता दिखाई कई वेले प्राप्ति ईश्वर के लिए अभी कर्म कर रहा है तो ईश्वर प्रसन्न होकर के कई मुक्ति के रास्ते में पहुंचाएंगे कहा क्यों क्या कहा तो इसमें तेरह हम सब कहा मैं उनका समय प्रकार से उद्धार करने वाला हूं जैसा मृत्यु संसार सागर आया है मृत्यु सागर है उससे मैं समय प्रकार से उद्धार करूंगा मैं उनको उद्धार करूंगा मैं यहां पर द्वैत भाव से बोल बोलने इति इस प्रकार से ईश्वर के अधीन उनकी मुक्ति है स्वतः नहीं है स्वतंत्र नहीं है क्या बोल यदि ही ईश्वर से आत्मभूत आते यदि ईश्वर के स्वरूप यदि हो गए होते ये कर्मयोगी ते ते यदि ऐसा मान्यता हो तो अवेद दर्शित तो फिर तो अवेद दर्शि बन जाएंगे वो तो अक्षर उपाय वे इति फिर अक्षर स्वरूपी हो गए वो तो अविनाशी परमात्मा स्वरूपी हो जाते हैं इसे ईश्वर इस के स्वरूप बने हो तो फिर स्थिति में यदि समुद्धर कर्मचर्म तान प्रति अभिश फिर मैं उद्धार करूंगा इनकी उद्धार मैं करता हूँ कहा ना तेसा हम समुद्धरता का नहीं अयुक्त होगा नहीं हो संसार से अगर से बाहर करने वाला भाई होगा बोल रहे ये वजन ठीक नहीं होगा स्वृति का ये स्मृति का अपेषव और इसमें अर्जुन से अत्यंत हितैषी भगवान भगवान अत्यंत हिसाई हितैषी हैं अर्जुन के भगवान और अर्जुन ये कर्म के, के उपदेश करते हैं तो वही उसमें स्थिति प्राप्त नहीं हो कर्म दे का रस्ते माँ फल सुगता कर्म फले हितुर्भ माँ दे सब कर्मी आदि से कर्म का उपदेश कर रहे हैं अर्जुन के लिए भगवान अति हितैषी है अर्जुन के कुछ ऐसे अर्जुन को भगवान कर्मयुक्त को उपदृष्ठ कर रहे हैं मैंने अज्ञान काल में ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होता कर्मयोग से चलना पड़ेगा इसमें से अर्जुन से अत्यंत वेदी भगवान जिस हेतु से अर्जुन का जो अत्यंत अत्यंत ही जो हितैषी भगवान है तस्य मैंने अर्जुन से समय दर्शन अनुतम कर्मयोगम वेदृश्यम वेद दृश्यम तम एवपदृष्टि का उस उस अर्जुन को तस्य माने अर्जुन से सम्यक दर्शन अनिन्नतम तो, सम्यक ज्ञान में संबंधित नहीं है जो कर्मयोग अन कर्मयोग जो सम्यक ज्ञान के साथ संबंध नहीं होता जिसका सम्यक ज्ञान ज्ञान के साथ संबंध नहीं हो रहा है ऐसे कर्मयोग भेद दृष्टि में वो भेद दृष्टि भेद दृष्टि वाली को ये वो अर्जुन को भेद दृष्टि वाले ज्ञान बताते हैं भगवान कर्म डे बाधिका रस्ते मापली कदाचना कहा हुआ है न तो आत्मा ईश्वरम प्रमाण तो अपने को ईश्वर भाव से समझ लिया जिसने प्रमाण से तब तो आदि महाभाग के प्रमाण से अपने को मैं परमात्मा हूं ऐसा समझा हुआ है वो व्यक्ति न आत्मा तो आत्मानम ईश्वरम प्रमाण तो अपने को ईश्वर रूप से प्रमाण से जान गया वो व्यक्ति ऐसी जानकर कश्यु गुण भाग में किसी के गौण होना वहां नहीं होगा किसी नीचे रहेगा तो मैं उपासक भाग में मैं उपासकूं उपास नहीं होगा यदि मैं परमात्मा हूँ या बुद्धि हो जाती तो उपास्य मेरे हैं भाई उपासक हों मैं उपास्य उपासक छोटा होता है उपास्य बड़े होते हैं ये गौण भाग होना संभव नहीं कोई भी नहीं चाहता कोई भी नहीं चाहता यदि ईश्वर भाव में पहुंचा हुआ होता तो नहीं पहुंचा इसलिए कर्मयोग से है इसके लिए एक आश्चित गुरु कोई भी नहीं जाता विरोध हो जाता है यदि परमात्मा भाव में हो फिर उसके गौण होना मैंने उससे नीचे भर के बैठना कोई भी नहीं चाहता तस्मात तो अक्षर उपासकान सम्यक दर्शन इसलिए अक्षर के उपासक है सम्यक दर्शन में इतराम स्थिति है उनकी उनका सन्यासी नाम वो तो त्यागी होंगे तख तो सर्वेश्वरान सारे ईश्वाओं को जिन्होंने त्याग दिया सारी इच्छा मातृ को त्यागा हुआ लोकेश्वर पुत्रेश्वर विद्य त्यागा हुआ उनका उनके लिए क्या उपदेश होगा अध्यष्टा इत्यादि सब आगे आने वाला वाक्य है उनके ये धर्म में होते हो ये दिखा अधाश्रम इत्यादि धर्म पूगम माने धर्म समुदाय पूगमान समुदाय बहुत सारे धर्म दिखाएंगे माना त्रयोदश श्लोक से लेके बीस श्लोक तक पूरा साक्षात अमृतत्व कारण ये धर्म में होंगे साक्षात अमृत के कारण अमृतत्व के कारण है अक्षर उपासक में होते बक्षे अमृति प्रवृत्ति भगवान मैं कहूंगा करके प्रवृत्ति होती भगवान की कहा भगवान की प्रवृत्ति होती कहा टीका में कहते हैं तय तय तो से आत्यंत को भेद यदि इनमें आत्यंतिक भेद हो मानी जीव और परमात्मा में वास्तविक भेद हो कभी भी एक नहीं उपाएंगे न तरी ईश्वरी मन समाधान रूप योगो योग हो अत्यंत अभेदे ध्याग्र तो अभाव यदि उनमें आत्यंतिक अभेद हो जीव ईश्वर में अभेद हो बिल्कुल अभेद हो तो स्थिति में क्या होगा न तर ईश्वर ईश्वरी ईश्वर भी बना सा, मन समाधान रूप कहा मैं ये बना आदत्सव ये हो नहीं सकता अभेद में तो हो नहीं मेरे में तुम अपने मन को आश्रित करो ऐसा अवैध काल में हो पाएगा नहीं हो पाता या भिन्न रूप से भगवान सविशेष रूप से बोल रहे भगवान अज्ञानी के लिए अज्ञान अवस्था में से अर्जुन को देख दे रहे मैं ये बो मन अज्ञानी है अर्जुन तुम अपने मन को मेरे में आधारण करो बुद्धि को मेरे में स्थापित करो इत्यादि बोल रहे द्वैत भाव से बोल रहे है यदि अत्यंत अवैध होता इस मैने जीव और ईश्वर का अत्यंत अवैध होता तो न ही मन समाधान रूपो योगो अत्यंत अवैध ध्यात फिर मन एकाग्र रूपी योग बताना संभव नहीं था यहाँ मैं ये वो मना तो बोलना संभव नहीं था क्यों अत्यंत अवैध ध्यात ध्यय तो अत्यंत अवैध रहता है वहां ध्याता और ध्येय दो नहीं होता वह तो एक ही हो जाता है या ध्याता और ध्येय रूप से बताया हुआ है इसलिए अज्ञान अवस्था में कर्म श्रेष्ठ होता है सिद्ध होता है नत्यंत अवेद है कर्मानुष्ठान तत्फलते आगो परस्पर होता है अत्यंत अवैध हो hmm. यदि तो फिर कर्म का अनुष्ठान जो बताया हुआ है माने कर्म मेरे लिए कर्म करो इत्यादि कहा हुआ है अथवा तत्फल त्यागवा अंतिम स्वरूप में जाके कर्म फल का त्याग बताया जाए अथक्शी कर्तुमति कुमार सर्व कर्म बल त्यागम तत्कृतात्मा इत्यादि परस्परम हम तो अदयोगाद हो ही नहीं सकता अवेद में फिर परस्पर होकर कहना संभव नहीं है कर्म कर्मा कर्म, कर्म का फल त्याग कर्म का त्याग बोलना संभव नहीं है वह तो अवेद दृष्टि में कहा होगा इसमें वेद दृष्टि में कर्म का विभाग भैया वो मन आदि वेद दृष्टि को लेकर कहा हुआ है भव्य सामर्थ्य आदि भगवान के वचन के सामर्थ्य से भगवान कहते हैं कर्मयोग आदि न अवेद दृष्टि बतो भगवती कर्मयोगादि जो बताया गया अवैध दृष्टि वालों को हो नहीं सकता अथा चित्तम समी इत्यादि भगवान ने कहा हुआ है यह गीता में ये भी नहीं कर सकते हो मध्योगता आया मेरे लिए कर्म करो कर्म कर फल करो का संन्यास करो तो फलत्या करो कहा भगवान के वचन से भी में भगवान बोल रहे हैं तो अवैध दृष्टि में हो नहीं सकता ये आया अक्षर उपासक उपासक कर्मयोग कर्मयोग अयोगवत् जैसे अक्षर के उपासक में कर्मयोग नहीं हो सकता जो अक्षर के उपासक होंगे वहां कर्मयोग भगवान ने कहा कि अज्ञान से रात ना अवेदा दर्शन अक्षर उपासक से कर्मयोग हो करते थे कहा अक्षर के उपासक कर्मयोग हो नहीं सकता ये नीचे नीचे उतर करके अज्ञान का, का कार्य दिखाया यहां का दिखाने से कर्मयोग हो नहीं सकता अक्षर उपासकों में अक्षर उपासक से कर्मयोग अयोवत जैसे अक्षर उपासक जो होते हैं उनमें कर्मयोग नहीं हो सकता ठीक इस प्रकार कर्मयोगी नो जो कर्मयोगी है तो ये तो आपसे अभी कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं उनका अक्षर उपासना उनप दर्शन दर्शिता इत्या अक्षर की उपासना अभी नहीं हो सकती इनसे अभी अभी कर्मयोग में लगे हैं अक्षर की उपासना अभेद रूप में कर्मयोग होता है भेद रूप में ये भी नहीं हो सकता एक तथा इत्यादि वाक्य से कहा था तथा कर्मयोगी नो अक्षर उपासना अनुपतुम दर्शक भगवान यह इस अध्याय में भगवान ये भी दिखाते हैं कि अक्षर उपासक उपासना नहीं हो सकती को ते प्राप्त महावीव सर्वितरता अक्षर उपासक की चर्चा थी वहाँ पूर्व में वाक्य यही आता है यत्क्षर मणिशम अभ्युत परिपास कम चिंतन चुटस्थम ध्रुव संयमेंद्रिय ग्राम सर्वत्र समुद्धय ते प्राप्त महावीर सर्वोतर हित अक्षर उपासको कहा था मेरे अभी कर्मयोगी को प्राप्त नहीं अभी अक्षर उपासक सम्यक दी निष्ठा अक्षर उपासक जो होते हैं निर्विशेष परमात्मा के उपासक जो हो और हम परमा दबाव पर चल रहे हैं अभी शरीर पाप नहीं हुआ है जीवन मुक्ति अवस्था में है वो ये अक्षर उपासक हो हैं सम्यक दि निष्ठा सम्यक ज्ञान में निष्ठा रखने वाले होते हैं और सम्यक ज्ञान आय के ज्ञान अद्वैत बुद्धि नहीं होती उस काल में सम्यक ज्ञान मानी अद्वैत ज्ञान उसमें निष्ठा रखने वाले जो अक्षर उपासक हैं यथा ज्ञान हम भगवंतम एवं अप जैसा उनका ज्ञान है अद्वैत ज्ञान है उस प्रकार भगवान को प्राप्त करते हैं अद्वैत रूप से प्राप्त करते हैं फिर यहाँ भगवान में मन अर्पित करना उनका बनता ही नहीं मन ही नहीं है अर्पित करना है क्रिया ही नहीं है उस अवस्था में होना संभव नहीं है कर्मानुष्ठान और कर्मानुष्ठान होना भी संभव नहीं उस काल में मैं भिन्न हूँ कर्म भिन्न है ईश्वर परमात्मा भिन्न बुद्धि है नहीं उनकी अक्षर उपासकों का अद्वैत बुद्धि कहीं वो न तो एकत्रुक्तम इतिहास दोनों एक ही ये दोनों होना संभव नहीं कर्म के उपासना भी अवसान हो, भी होता रहे और अहम ब्रह्माश में भी होता रहे संभव नहीं है अवस्था अवस्थाभेद से है दोनों एक ही के लिए पहले कर्म योग है अंत में जाकर के उसके साधन संपन्न होने पर ज्ञान योग है अवस्थाभेद से उपदेश एक ही के लिए उपदेश कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का एक ही उपदेश है कर्मयोग कर्मयोगी करते रहे ये भी नहीं है ज्ञान योगी कर्म यह भी ना होगा ज्ञान योग बैठे ऐसा नहीं है <tars> कर्मयोग के माध्यम से चलना है आगे अद्वैत में द्वैत दो के माध्यम से चलना है और अद्वैत में अंत में पहुंचना है यह <tars> अक्षर इत्यादि का अक्षर उपासना आराम कैबेल प्राप्त हो अक्षर उपासक हो जो कैबेल की प्राप्ति है अभैध अकेला होना प्राप्त हो ही अगर हो तो क्या होगा ईश्वर से आत्मपुता अस्तित फिर तो ईश्वर के आत्मस्वरूपी हो जाते हो अवेदा दर्शित अवेद में है कई भी उपास होने से अक्षर रूपा एव आते अक्षर स्वरूपी है वो तो समुद्र कर्णम तान प्रति अभिशल अक्षर स्वरूप हो गए जो उनके लिए मैं उद्धार करता हूं उनको कहा तैसा अमहम समुद्रता इत्यादि कहा था भगवान वो बनेगा नहीं सविशेष के लिए कहा हुआ था इनमें घटता नहीं ठीक है, है। नौनो अक्षर उपासक जैसे अक्षर के उपासक हैं निर्विशेष उपासक है अन्य हमें भी स्वरात्म अविशेष जैसे ईश्वर स्वरूप है अक्षर उपासक ईश्वर स्वरूप है अन्य भी तो हो तो ईश्वर स्वरूप ही है वास्तव में तो वही है वेद कहाँ है वो भी है जैसे अक्षर उपासक ईश्वर स्वरूप है तो अन्य जो कर्मी है वो भी है तो ईश्वर स्वरूप ही है पूर्वाधिकार है तो फिर उनके अधीन समुदर्ण कैसे होगा संसार से समुद्र ईश्वर के अधीन कैसे माना जाए ईश्वर स्वरूप होगी ये शंका कहा यदि कहा इत्यादि यदि ईश्वर से आत्म उताते यदि ईश्वर के आत्मस्वरूप हो जाते कर्मे भी लोग अवैध दर्शित बात जब तो अवैध दर्शी में हो जाते अवैध दृष्टि शिल में शामते अवैध दर्शी अवैध दृष्टि वाला होने से अक्षर उपाय में थे फिर अक्षर स्वरूपी हो जाते वो भी यदि ऐसा होता तो कर्म समुद्र कर्णवचनम कर्मवचनमान फिर उनके लिए मैं उद्धार करता हूँ वह आया तो बनेगा नहीं युक्ति संगत नहीं होगी मैं उद्धार करता हूँ भगवान बोल रहे हैं इसको मतलब द्वैत भाव में कर्मयोग तभी उद्धार बनेगा एक कर्मयोग से अक्षर उपासा अक्षर उपा अक्षरोपास कर्मयोग अक्षर की उपासना है ये दोनों युगपद एकत्र अयोग्य तो तथ एक, एक में होता भिन्न काल में हो जाएगा पहले कर्मयोग आगे जाकर के अभेद ज्ञान योग एक काल में नहीं होगा अन्य हेतु तो भी यमाच से इत्यासुका यशमाचय देखो अर्जुन के लिए तो क्या बोलते हैं कर्म के उपास भगवान अति हितैषी है अर्जुन के फिर भी ज्ञान को उपदेश अर्जुन के लिए क्यों अभी उस स्थिति में अर्जुन नहीं है ये समझते हैं भगवान ये कहा अर्जुन से अत्यंत हितैषी भगवान अर्जुन के अत्यंत हितैसी है भगवान फिर भी तुम ज्ञान योग में बैठो नहीं बोलते तुम कर्म करो बोलते हैं बार बार बोलते आए हैं कर्म डे बाधिकारस्ते माफना मा कर्म फल हितुरु माते संग कर्मी इत्यादि करके आए हैं यही है तस्य अर्जुन से सम्य ज्ञान अन्यतम सम्य ज्ञान से संबंध रहता जो कर्मयोग द्वैत अवस्था में है सम्य ज्ञान अद्वैत अवस्था में है कर्मयोगम भेद दृष्टिमंतम भेद दृष्टि वालों का ही होता है वेद दृष्टि वाले करते कर्मयोग कोई उपदेश दे रहे हैं भगवान है, अर्जुन को तुम्हारे लिए तो कर्मयोग क्यों कुरु कुरुकर्मय तस्मात्म पूर्व पूर्वतरम कृतम इत्यादि इत्यादि चतुर्थ अध्याग में आया था कर्मणे समिदी आस्थित जनका दया इत्यादि कुरुकर्म प्रश्न पूर्व कुरुतरम किंच अक्षर उपासक हो वाक्यादेश्वर आत्मान अक्षर का जो उपासक होगा निर्विशेष उपासक होगा नश् रहती थे अक्षर बाकी आत्मा ने वाक्य से आत्मा को जानता है वाक्य माने क्या है तत्वशी महावाक्य महावाक्य है अक्षर उपासक जो होगा वो वाक्य बाक्य माने तत्वशी महाभाग्य तुम वही हो ऐसा बोलने वाले वाक्य है ईश्वर आत्मा व्यक्ति जो ईश्वर है आत्मा उसको जानता ईश्वर को आत्माभाव से जानता है भिन्न भाव से नहीं जानता अहम परमाश से जानता है नाशो क्रियायाम गुणत्व कर्तृत्व अनुभूति कर फिर ईश्वर के लिए उपासना करने के लिए अपना छोटा बनकर उपासना फिर योग्य होता ही नहीं वो तो, तो उस रूप में पहुंचा हुआ होता है असव तो मारे जो ईश्वर भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति है क्रियायाम गुणत्व ना जो उपासना रूपी क्रिया में गौण बनकर छोटा बनकर के ईश्वर बड़े हैं मैं छोटा होकर के कैसे भजन कर पाएगा नहीं कर सकता गुणत्व करते तो ना अनुभव आया गुणत्व गुणत्व ईश्वरत्व एकत्र व्याघा था गौण होना छोटे बड़े पना आना और ईश्वर बनना विरोध है ईश्वर बनेगा तो गौण कैसे होगा ईश्वर नहीं बनेगा तो गौण रहेगा एक साथ होना समूग ने एक काल का ना अक्षर उपासना कर्मोष्ठ एकत्र इसलिए अक्षर का अक्षर प्रमुख उपासना कर्मयोग का एक साथ उपासना होना समूह नहीं कहा न चाहे सबसे कहा था न चाहमानम ईश्वरम प्रमाण तो बुद्धवा अपने को ईश्वर जानता प्रमाण से तत्वी तो महाभाग्य तो प्रमाण है उस प्रमाण से जानकर कक्षित तो गुणभाग में किसी का गांव वाला छोटा बनना कोई भी चाहता नहीं, तो नहीं है तो नहीं क्षति आया है विरोध आदमी अक्षर उपास कर्मयोग और एकत्र पर्याय आयोगे अक्षर की उपासना और कर्म एक में पर्याय नहीं होने पर एक पर संभव न होने पर एक साथ होना संभव न हो रहे तस्माद यित तस्मात अक्षर उपासकान सम्यक दर्शन निष्ठा नाम जो अक्षर के उपासक हैं, सम्यक ज्ञान में निष्ठा रखने वाले हैं सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान अद्वैत ज्ञान उनमें संन्यासी नाम जो त्यागी हैं त्यक्त सर्वेषणानाम ना। सारे ऐसाओं त्याग है आदि धर्म को जो आगे आने वाले श्लोक हैं आठ श्लोक आएंगे अध्यक्ष आदि धर्म जो समुदाय है उसका उपदेश करते हैं उनको स्थिति पर होना चाहिए अक्षर के उपासकों की तो स्थिति ऐसी होनी चाहिए स्थिति हो बहुत है करके दिखाना है कहा ठीक है कहते हैं अज्ञानाम कर्मिणाम भक्षमाण धर्म जात से साकल्य अयोग आगे कहे जाने कहने वाले तो जितने धर्म है अध्यस्ता भूतान आदमी धर्म है ये धर्म अज्ञानी को होना संभव नहीं अज्ञानी को होना संभव नहीं अभी अज्ञान कर्मिणाम जो अज्ञानी कर्मी होने भक्षमाण धर्म से आगे कहने वाले धर्म तो वर्ग जितने भी हैं आठ लोगों में धर्म बताएंगे अक्षर उपासकों का धर्म दिखाते हैं वो साकल अयोगात कुछ कुछ अंश तो इनमें है संपूर्ण नहीं अज्ञानियों में अयोगाथ अक्षर निष्ठा में उचित थे अक्षरनिष्ठा जो होंगे अक्षर में रहने वाले जो होंगे बने उस विशेष की उपासना कर रहे हैं हम लाभ है उनके लिए ये धर्म बताए जाते हैं इधम उचित थे अविरुद्धांश अच्छत सर्वार्थत्व स्टम अविरुद्ध हो जो कर्मयोगी में घटता हो वह के लिए है सारे धर्म घटने वाले नहीं कर्मयोगी में ये बताए आगे बताने वाले धर्म उन्हीं में युक्त होकर के मैं दृष्टा धर्म अक्षर उपासकों में कटेगा सबका साथ कुछ कुछ धर्म वहां भी घट जाएंगे इसलिए कहना है सर्वेशा भूता मध्य दुख हेतु हो तम विद्वान अभी दृष्टि तिहास आत्मदुख ये तो भाष्य का अर्था यहीं तक है टीका अवतर टीका यही तक है समय हो गया है ओ पूर्णम पूर्णमद पूर्णा पूर्णमे पूर्णश पूर्णमा पूर्णमेवा वशिष्य के ओ सा